गीता तत्व चिंतन कर्मयोग की विशेषता 214 सौ चौदह कर्मयोग अधिकांश साधकों के लिए आसान दूसरा प्रकार भले ही सिद्धि की लक्ष्य की दृष्टि से संन्यास और कर्मयोग दोनों ही प्रामाणिक पथ हैं पर साधना के दृष्टि से तो कर्मयोग ही श्रेष्ठ है इस संसार में भला कितने लोग संन्यास के अधिकारी होते हैं महज मूड़ मुड़ा लेने और गेरुआ पहन लेने से संयास का अधिकारी नहीं मिल जाता बृहत्तर समाज तो कर्मयोग का ही अधिकारी होता है इसीलिए भगवान कृष्ण सामान्य घोषणा के रूप में यह कहते नहीं सकते कि कर्मयोग श्रेष्ठ है श्री कृष्ण देव के पास भी अनगिनत भक्त आते थे पर ज्ञान का अधिकारी उन्होंने एक नरेंद्र नाथ को ही जो बाद में विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए पाया था जब नरेंद्र आते तब श्री रामकृष्ण उनके अष्टावक्र संता जैसा ज्ञान परक ग्रंथ पढ़कर सुनाने के लिए कहते पर यदि इस बीच दूसरा कोई आ जाता तो वे वह ग्रंथ बंद कर देने के लिए कहते वे जानते थे कि एक नरेंद्र में ही ज्ञान योग निष्ठा है अपने अन्य शिष्यों के आने पर वे भागवत आदि भक्ति परक ग्रंथों का पाठ करने के लिए कहते थे भगवान तो अर्जुन के मिस संसार के सारे जीवों को उपदेश देना चाहते हैं जो मार्ग बहुसंख्य लोगों के लिए हितकर होगा वही श्रेष्ठ होगा यह तो एक सामान्य तर्क भी कहता है मान लीजिए एक दवा निन्यानबे प्रतिशत लोगों को लाभ पहुंचाती है और दूसरी दवा मात्र एक प्रतिशत लोग व्यक्तियों को दवा की दृष्टि से रोग निवारण की सामर्थ्य की दृष्टि से दोनों दवाएं ही कल्याणकारक हैं पर यदि कोई पूछे कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन सी दवा है तो निस्संकोच यह उत्तर दिया जा सकता है कि पहली जो अधिकतर लोगों को लाभ पहुंचाती है इसे जो भी देख सकते हैं संन्यास में ऊपर से तो कर्म त्याग है पर भीतर कर्म लबालब भरा हुआ है और योग में ऊपर से भोर कर्म है पर भीतर से शून्यता है प्रशांति है निर्द्वंदिता है अब बिल्कुल कर्म ना करते हुए सब कर्म करना यह केवल सिद्ध के लिए ही संभव है साधक यह नहीं कर सकता पर हाँ वह इसका अभ्यास अवश्य कर सकता है कि सब कुछ करते हुए भी मन में करतापन का भाव न रखे कर्म न करते हुए भी कर्म कैसे किया जाता है यह साधक की समझ से परे है इसलिए कर्मयोग साधक के लिए एक मार्ग भी है और लक्ष्य भी पर सन्यास तो आखिरी मंजिल है मार्ग नहीं कर्मयोग आज भले न सजे पर उसका अनुसरण किया जा सकता है किंतु कर्म संन्यास का तो अनुसरण भी भयंकर जोखिम का है वह एक धोखा है पूर्णावस्था में भले ही दोनों एक हों पर साधक के लिए तो कर्म कर्मयोगों विशिष्यतः